सोमवार चार जून अट्ठारह सौ आज रात को अमावस्या तिथि में फलहारिणी काली पूजा होगी मास्टर कल रविवार से आए हैं कल रात को कात्यायनी पूजा हुई थी श्री राम कृष्ण प्रेमाविष्ट हो नाथ मंदिर में माता के सामने खड़े हो गाते हुए कह रहे थे माता तुम ही ब्रज की क्या कात्यायनी हो तुम ही स्वर्ग हो तुम्ही मर्त्य हो तुम्ही पाताल भी हो तुम्ही से हरी ब्रह्मा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 फलहारणी काली पूजा के उपलक्ष में श्रैलोक के बाबी आदि भी सब परिवार आए हैं सवेरे नौ बजे का समय है श्री कृष्ण देव प्रसन्न मुख गंगा की ओर के गोल बरामदे में बैठे हैं पास ही मास्टर बैठे हैं राखाल लेटे हैं आनंद में श्री कृष्ण ने राखाल का मस्तक अपनी गोद में उठा लिया है आज कुछ दिनों से आप राखाल को साक्षात गोपाल के रूप में देखते हैं त्रैलोक के सामने से मां काली के दर्शन को जा रहे हैं साथ में नौकर उनके सिर पर छाता लगाए जा रहा है श्री राम कृष्ण लाखाल से बोले उठ रे उठ श्री राम कृष्ण बैठे हैं त्रैलोक्य ने आकर प्रणाम किया श्री राम कृष्ण के से कल यात्रा नहीं हुई त्रैलोक जी नहीं अब की बात यात्रा की वैसी सुविधा नहीं हुई श्री राम कृष्ण